हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे ब्रह्मचारणियां प्राचीन तथा आधुनिक प्राचीन काल में भारत में ब्रह्मचारियां होती थीं। वे ब्रह्मवादिनी थी ब्रह्म पर प्रवचन करती थीं। वे गृहस्थ धर्मड़ी का जीवन यापन करना नहीं चाहती थीं। वे अपने कुटीरों में ऋषियों तथा मुनियों की सेवा करती थीं और ब्रह्म विचार किया करती थीं। राजा जान श्रुति ने अपनी पुत्री को रैक्षि के सेवा में अर्पण कर दी थी इसका उल्लेख आपको छ्य उपनिषद में मिलेगा सुलभा एक परम विदुषी महिला थी उसका जन्म एक राजपरिवार में हुआ था वह ब्रह्मचारिणी थीं, वह मोक्ष धर्म में दीक्षित थीं, वह तपस्या करती थीं, वह स्वाचरित आचरित जीवनचर्या संबंधी अनुष्ठानों में अड़िप थीं, वह अपने व्रतों में अटल थीं और चित्त का विचार किए बिना वह कभी एक भी शब्द नहीं बोलती थीं, वह एक योगिनी थीं, वह संास का जीवन यापन करती थी वह जनक की राज सभा में उनके समक्ष उपस्थित हुई और उनके साथ उसने ब्रह्मविद्या संबंधी बड़ी परिचर्चा की गार्गी भी एक ब्रह्मचारिणी थीं। वह भी एक सुसंस्कृत महिला थीं। उसने भी याज्ञ के साथ ब्रह्म विद्या पर लंबा शास्त्रार्थ किया उनका यह संवाद बृहद अरण्य उपनिषद में आया है यूरोप में भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो ब्रह्मचारिणी थीं तथा जिन्होंने अपना जीवन कठोर तपश्चर्या प्रार्थना समर्पित कर दिया था उनके अपने आश्रम थे। भारत में अब भी ऐसी शिक्षित महिलाएं हैं जो ब्रह्मचारिणी का जीवन यापन कर रही हैं। वे विवाह करना नहीं चाहती ये उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के प्राबल्य के कारण है वे विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा देती हैं। वे निर्धन बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क शिक्षा देती हैं तथा उन्हें सिलाई तथा अन्य घरेलू कार्यों का प्रशिक्षण देती हैं। वे धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय तथा प्रातः साय ध्यान अभ्यास करती हैं। वे कीर्तन करती हैं तथा प्रतिदिन आध्यात्मिक दैनन्दिनी लिखती हैं वे महिलाओं में सत्संग तथा कीर्तन कराती हैं तथा बालिकाओं को आसनों और प्राणायामों का प्रशिक्षण देती हैं। वे गीता और उपनिषद पर प्रवचन करती हैं। अंग्रेजी संस्कृत तथा हिंदी में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देती हैं तथा अवकाश के दिनों और महत्वपूर्ण अवसरों पर आध्यात्मिक जन जागरण के लिए बड़े पैमाने पर महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करती है कभी कभी वे गांवों में जाती हैं तथा निर्धन लोगों में बिना मूल्य के औषधियां वितरित करती हैं वे प्रथम उपचार सम चिकित्सा यानी कि होम्योपैथी विषम चिकित्सा यानी एलोपैथी तथा जीव रासायनिक पद्धति के ज्ञान से शास्त्र हैं। वे रोगियों के उपचार करने में प्रशिक्षित हैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त ब्रह्मचारिणी हैं, जो संस्कृत अंग्रेजी तथा हिंदी में सुनिष्णात हैं, तथा कन्याओं की एक संस्था की प्रधान है विनिर्धन बालिकाओं के लिए अपने व्य से एक निशुल्क अराजकीय विद्यालय भी चलाती हैं। ये निस्संदेह एक बहुत ही महती सेवा है ऐसी कन्याएं तथा महिलाएं वास्तव में भारत के लिए वरदान है वे पवित्र तथा आत्मत्याग में जीवन यापन करती हैं। वे इस लोक में परमानंद समृद्धि तथा कीर्ति का उपभोग करती तथा परलोक में परम शांति का अमर पद प्राप्त करती हैं। भारत को इस प्रकार की और अधिक ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है जो अपनी जीवन सेवा ध्यान तथा प्रार्थना के लिए समर्पित कर सकें। उत्तर प्रदेश में एक महारानी थी वह सादा वस्त्र धारण करती साधुओं तथा निर्धनों की सेवा करती तथा सदा सन्यासियों के सानिध्य में रहती थी उसे शास्त्रों का अगध ज्ञान था तथा वह नियमित रूप से ध्यान तथा प्रार्थना किया करती थी वह लगातार कई महीनों तक मौन रखती तथा कुछ समय एकांत में व्यतीत करती थी इसके साथ वह राज्य पर शासन भी करती थी एक सुशिक्षित महिला हैं जो एम हैं। बी एस है उसके पतिदेव उच्च पद पत पर आसीन हैं। वे रोगियों का निःशुल्क उपचार करती हैं। वे रोगियों का निरीक्षण करने के लिए उनके घर का कोई शुल्क नहीं लेती हैं। उनके घर जाने का कोई शुल्क नहीं लेती हैं। वे समाज की बहुत अच्छी सेवा करती हैं। वे नौकरी के पीछे भागती फिरती नहीं है उनमें कोई लोभ नहीं है वे अपनी चित्त शुद्धि के लिए चिकित्सा सेवा करती हैं, वे निर्धनों की चिकित्सा सेवा को भगवत पूजा मानती हैं, वे घर की देखभाल करती तथा अपने पति देव की सेवा भी करती हैं, वे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं तथा कुछ समय ध्यान पूजा तथा प्रार्थना में लगाती हैं, वह प्रशस्त तथा पवित्र जीवन यापन करने वाली एक आदर्श महिला है हरी हरिओम अब आप सुनेंगे उच्च श्रृंखल जीवन स्वतंत्रता नहीं है संसार को इस प्रकार की आदर्श महिलाओं की नेतांत और शक्ता है मेरी कामना है कि संसार ऐसी प्रशस्त महिलाओं से भरपूर रहे मैं स्त्रियों को निंदा नहीं करता हूं मैं उन्हें शिक्षा तथा स्वतंत्रता देने का विरोध नहीं करता हूं मैं उनके प्रति परम श्रद्धा रखता हूँ मैं उनकी देवी के रूप में पूजा करता हूँ किंतु मैं स्त्रियों के लिए किसी ऐसी स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं हूँ जो उनका अधिक करे मैं सिर्फ शिक्षा तथा तो संस्कृति के पक्ष में हूँ जो उन्हें अमर तथा तो प्रशस्त बनाए जो उन्हें सुलभा मीरा तथा तो मैत्री की भांति सावित्री तथा तो दमयंती की भांति आदर्श नारी बनाए मैं यही चाहता हूँ यही प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा उच्च श्रृंखल जीवन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है भारत की कुछ स्त्रियों ने इस मिथ्या स्वतंत्रता का लाभ उठाकर अपना सर्वनाश कर लिया है तथा कथित आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रही हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है इस स्वतंत्रता के अनेक घरों का शतान्यास कर डाला है इस आजादी ने अनेक घरों को तबाह कर डाला है इसने समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है इसने अनेक सम्मान्य परिवारों को लज्जित किया है लड़कियों ने आजादी की अपनी अतोषणीय तृष्णा में पढ़कर सीमा का अतिक्रमण किया और अमूल्य संपत्ति खो डाली जिसे अतीत काल की महिलाओं ने निष्कलंक बनाए रखा था पुरुषों के साथ मुक्त रूप से संसर्ग रखने से स्त्री अपनी गरिमा शालीनता नारी सुलभ ला तथा अपने शरीर और चरित्र की पवित्रता खो बैठती है जो स्त्री पुरुषों के साथ मुक्त रूप से मिलती जुलती है वे अपने क्षति को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकती है इसके कुछ अववाद हो सकते हैं और रहे भी हैं। जो स्त्री लोग जीवन में पुरुषों से मुक्त रूप से मिलती जुलती है तथापि शुद्ध भी रहती है वे निश्चय ही अति मानवीय स्त्री होगी अपने स्वभावगत काम वाली सामान्य स्त्री तो शीघ्र ही झुक जाएगी मानव प्रगति अपनी पूर्ति करेगी यदि नाली का शत्रु तो नष्ट हो गया तो उसके जीवन में अवशेष क्या रहा भले ही वह स्त्री समृद्ध हो तथा समाज के उच्च वर्ग के साथ उसका मेलजोल हो पर यदि उसमें शत्रुत्व तो नहीं तो वह प्राणधारी मात्र है स्वच्छंद मिलने जुलने का अनर्थकारी परिणाम जब जीड़ सीढ़ वस्त्र धारण करने तथा एकांत में कन्दमूल खाकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषि तथा योगी भी साधन नहीं रहते तो प्रकृति की अशुभ शक्तियों द्वारा अध पतित हो जाते हैं तो उन स्त्रियों के विषय में क्या कहना जो नित्य स्वादिष्ट भोजन तथा मिष्टान खाती हैं, जो कोटे के अंचल वाले सुवासित मखमली तथा कौशे वस्त्र धारण करती हैं इनमें अधिक मिलने जुलने का व्यसन है जो आत्मसंयम में जीवन यापन नहीं करती हैं, जिनमें धार्मिक प्रशिक्षण तथा अनुशासन नहीं है तथा जिन्हें आभ्यंतर जीवन तथा मोक्ष धर्म का कोई बोध नहीं है सुधी पाठक मैं इस विषय को आपके स्वयं के चिंतन मनन पर्यालोचन तथा समीक्षा के लिए आप पर छोड़ देता हूं स्त्रियों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी तथा उनके परिवार की अपकीर्ति अथवा अपयस हो तथा उनके चरित्र पर कलंक लगे चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री जीवित ही मृतक तुल समझे जाते हैं समाज में व्यवहार करते समय उन्हें बहुत ही सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए उन्हें अत्यधिक बातें करने मिलने जुलने ढहाका लगाने तथा मूर्खों की तरह हंसने से बचना चाहिए उन्हें सदा गंभीर गति से चलना चाहिए कभी कूल्हे मटकाते हुए नहीं चलना चाहिए उन्हें प्रेम के हाभाव से पुरुषों की ओर नहीं देखना चाहिए उनके वस्त्र बहुत चुस्त तथा अंग उद्घाटित करने वाले नहीं होने चाहिए उन्हें बनाओ श्रिंगार त्याग देना चाहिए हरि ओम। अब आप सुनेंगे आध्यात्मिक जीवन के लिए आह्वान हे देवियों भूसाचार तथा कामवासना में अपना जीवन नष्ट न करें फैशन को त्याग दें, अपने नेत्र खोलें, धर्म मार्ग पर चलें, अपने पतिव्रत धर्म को बनाए रखें अपने पतिदेव में भगवत दर्शन करें गीता उपनिषद भागवत तथा रामायण का स्वाध्याय करें अच्छी गृहस्थ धर्मियां तथा ब्रह्मचारणियां बने अपने गौरांगों को जन्म दें अनेक गौ को जन्म दें संसार का भाग्य सं आपके हाथ में है संसार की सर्व कुंजी आपके पास है स्वर्गिक आनंद के द्वार को खोलें अपने घर में बैकुंठ लाए अपने बच्चों को अध्यात्म पथ का प्रशिक्षण दें जब वे अल्प हों तभी उनमें अध्यात्म का बीज रोपण करें संसार की देवियों क्या आप उच्चतर जीवन के लिए भव्य उदात तथा एक एकमात्र आत्मय सच्चे जीवन के लिए प्रयास नहीं करेंगी क्या क्या इस भूतल पर जीवन के क्षुद्र भौतिक अक्षत आवश्यकताओं से संतुष्ट हो जाना ही आपके लिए पर्याप्त है क्या आपको स्मरण है कि मैत्री ने याज्ञवलक से क्या कहा था उसने अपने पति से कहा था जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उस इस सारी पृथ्वी के धन को लेकर मैं क्या करूंगी इस संसार की कितनी स्त्रियां इतनी निर्भीक हैं जो स्त्रियों के औपनिषेधिक आदर्श के इस विवेकपूर्ण कथन को निश्चय पूर्वक कह सकें अपने को संसार के बंधन में बांधना संसार की माताओं तथा बहनों का जन्म से अधिकार नहीं है परिवार बच्चों तथा संबंधियों में उलझे रहना सासी तथा विवेकी स्त्रियों का आदर्श नहीं है संसार की प्रत्येक माता को आध्यात्मिक जीवन के सच्चे प्रयास तथा प्रकाश वैभव के प्रति अपने को अपनी संतति को अपने परिवार तथा अपने पतिदेव को प्रबुद्ध करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करना चाहिए मदारसा क्या ही यशस्विनी माता थी क्या उसने अपने बच्चों को स्नातकोत्तर परीक्षा तक अध्ययन करने और तदुपरांत कोई काम ढूंढने के लिए कहा था सुधुवसी, वसी बुद्धो वसी निरंजनो संसार माया परिवर्चित अर्थात तुम शुद्ध हो तुम चेतन हो तुम निष्कलमस हो तुम संसार की माया से मुक्त हो ऐसी अद्वैत की शिक्षा मदालसा ने अपने बच्चों को पालने में झुलाते समय दी थी वर्तमान जगत की कितनी माताओं को अपने बच्चों को ऐसे गंभीर ज्ञान की शिक्षा देने का सद्भाग्य प्राप्त है इसके विपरीत वर्तमान काल की माताएं तो यदि उनके बच्चों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति सूक्ष्म रूप में भी पाई गई तो उसे कुचल देने का प्रयास करेंगी ये क्या ही खेतपूर्ण तथा दयनीय अवस्था है माताओं तथा बहनों ये क्या ही खेतपूर्ण तथा दयनीय अवस्था है अपनी प्रगाढ़ निद्रा से जाग जाएं अपने उत्तरदायित्व को समझे अपने को आध्यात्मिक बनाए अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं, अपने पति देव को भी आध्यात्मिक बनाएं, क्योंकि आप परिवार की निर्माता हैं। स्मरण रखें कि चुड़ाला ने किस प्रकार अपने पतिदेव को प्रबुद्ध किया था आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप संसार की निर्माण करता हैं। है अतः अपना अध्यात्मीकरण करें अपने में सुरभा मैत्री तथा गार्गी की भावना का अक्षुण्य बनाए रखें कायर न बने अपने मानसल घरों से भ्रांति के घरों से मिथ्या विमान के घरों से बाहर आ जाएं। आप सब सच्ची संयासी बने और सच्ची कीर्ति तथा महत्ता लाए क्यूंकि यही सच्ची निर्भीकता तथा साहस है यही सच्चा ज्ञान तथा समझ है यदि किसी महिला में आध्यात्मिक अग्नि नहीं है यदि वह आत्मय उच्चतर जीवन से अनभिज्ञ है तो वह महिला महरा नहीं है स्त्री का कर्तव्य परिवार तक ही सीमित नहीं है उसका कर्तव्य परिवार से परे जाना भी है उसका कर्तव्य साड़ियों चूड़ियों जॉकेट पाउडर तथा इत्र में नहीं है और ना उसका कर्तव्य अपने बच्चों को काम दिलाना ही है उसके कर्तव्य का संबंध आत्मा से ब्रह्म से भी है ऐसी महिला भगवान की सच्ची प्रतीक हैं, वह सम्मान है वह पूजनीय है, पूजन है। हरिओम ब्रह्मचर तथा शिक्षा पाठक्रम यदि आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली की हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से तुलना करें तो आपको इन दोनों में बड़ा अंतर मिलेगा पहली बात तो यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यधिक व्यापारक है संप्रति शिक्षा के नैतिक पक्ष की पूर्तिया उपेक्षा की गई है गुरुकुल में प्रत्येक विद्यार्थी अकलमस होता था प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण नैतिक शिक्षा में दीक्षित होता था यह प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी प्रत्येक छात्र को प्राणायाम मंत्र योग आसन नीति संहिता गीता रामायण महाभारत तथा उपनिषदों का ज्ञान होता था प्रत्येक छात्र विनम्रता आत्म आज्ञाकारिता, सेवा तथा आत्म की भावना सदव्यवहार श्रेष्ठता शालीनता तथा अंतिम किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण आत्मज्ञान उपलब्धि की कामना से संपन्न होता था हरिओम अगले भाग में हम जानेंगे भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक प्राणघातक त्रुटि और भी बहुत कुछ तब तक के लिए नमस्ते